मेविप प्रतिपत्ति महा कोई भी प्रतिपत्ति विद्वान और अविद्वान का बीच में जो विरोधी प्रतिपत्ति है वो बता रहे जिसका अनुवाद करके श्रुति ने आत्मा की पर प्रेमाश् का निश्चय दिया यद्य सभी को पता है अपने ही अपने आप का स्वीप्रिय मानते ही अपने से प्रिय का संसार दूसरा होता ही नहीं इन व्यवहार में यह जानती हुए भी लोगों ने विवाद खड़ा किया कभी कोई कहीं पुत्रादि प्रिय है कोई कन प्रिय कुछ प्रिय है, है और तब ऐसी तो को स्पष्ट कर रहे हैं साक्षेम भोतम साक्षी की मूढ़धी तत्वे कहता है सकल दृश्यों से अन्यस्म दृश्य स्वा सर्वस्मापूर्ण अन्य ग्रीत दृश्यों से अलग यह जो साक्षी है वही परम प्रेमास्पद है यह साक्षी है जो कूटस्थ जो चेतन आत्मा है वही प्रियतम ऐसे कौन कहता है तत्ववे और मूढ़ बुद्धि वाले मूढ़ प्रेन पुत्राद पुत्रादि प्रेतम है इम तुम साक्षी की मूट दी और उसी को भोगने के लिए साक्षी है केवल ऐसा मूड बुद्धि वाले कहते हैं पुत्रादि शब्द से भार्य आदि को भी लेना है इसलिए श्लोक इस दे रहा है भारिया रूप भीहीना मनस दे पुंसां दैवाद दे। ये दे दिखा रहे दुनिया समझती है पत्नी ही होती है प्रीतम संसार वस्तु जो संसार में पत्नी है लेकिन क्या स्थिति है वाक्य स्थिति वो बता रहे भार्या रूप यदि रूप सुंदरी नहीं हो तो मन से खेदाए जाए थे उस पुरुष के मन सदा खेद रहता है अरे मेरी जो पत्नी ऐसी अच्छी नहीं मिली नहीं सुंदर नहीं मिली मनी मन रखने तो तो तो बाहर से तो बोलेगा नहीं भीतर सोचेगा अरे वही मा माने जैसे सुंदर नहीं है ये <laughs> मनी मन खिन रहेगा जीवन काट लेगा लेकिन दहीवा ध्रुपवती चेत सा शायद भाग्य सुंदर रूपवती मिल गई सारा सिनेमा एक्ट्रेस उसके सामने ऐसी विश्व सुंदरी मिल गई तो, तो दर दर रहता। को दूसरा पुरुष <laughs> और वो भी पति को पति तरह सुंदर ना होगा तो वो किसी दूसरा सुंदर के पीछे भाग जाएगी समस्या ही समस्या सुंदर ना हो तो समय सुंदर हो तो बड़ा सुंदर श्लोक बनाया इन्होंने कहते सुंदरी नहीं है तो मन में खेदी ही खेद रहता है असुंदरी को लेकर जीवन काटना पड़ रहा है दुखी दुखी दुखी दुखी, दुखी जीवन काटता है और सुंदरी है तो हमेशा डर रहता है पर पुरुषों के अगर कर लिया जाएगा और अपनी नहीं रह जाएगी बहुत सारे घटनाएं होते रहते हैं बच्चे भी हो गए बच्चे को सबको छोड़ करके वो औरत किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई ऐसे अखबारों में अखबार बार खबर आते रहते हैं बहुत घटनाएं होती इस तरह की क्यों बात वो, वो ज्यादा प्रेमी हो गया लग गया ना उस पति से भी ज्यादा सुंदर होगा पैसा होगा या मीठा बोलता होगा जो भी होगा कुछ तो उसके अंदर लक्षण का दिखाई दे पति से पति कुछ खराबी दिखाई दे उसमें अच्छाई दिखाई दिया इसे उसके साथ हो चल जाती है ये समस्या संसार का है इसलिए इंसान को मूड बुद्धि वाले क्या कहता है फिर भी प्रियतम वस्तु है भोग तुम इम भोग तुम इनको भोगने की इच्छा से भोगने के लिए ही उन पुत्रियों को ये प्रेतम मानता है आत्मा आत्मातिरिक्त से प्रेतवादि भज्य उत्तराभिधान आये तमिल आत्मा से अतिरिक्त तो प्रेतम करने वा वाले दो लोग हो सकते हैं शिष्य भी कह सकता है भ्रांति से छेड़े लोग भी बोल सकते हैं तो भाई आत्मा का प्रेतम बोल रहे हैं लेकिन हमें तो लगता है संसार के पदार्थी बिना हमको अच्छा नहीं लगता संसार के इसलिए प्रिय है वो आत्मा की चिंतन में बैठता हूँ प्रीतम समझ गए कुछ याद भी नहीं होता उसको स्मरण भी आता ना उसकी अनुभूति होती है ना उसके बारे में कुछ पता चलता है इससे अच्छा सा आंसरिक कोई वस्तु को मैं प्रीतम मान उसको याद करूँ तो याद भी आ जाता है ये। उसको सब चिंतन भी हो जाता है चीजों का इसलिए शिष्य भी बोल सकता है पुत्रादि प्रिय वस्तु है और अत्यधिक मूल बुद्धि वाली बोल सकता है दुराग्री जैसा कराकर कह रहा है कोई कह रहा नहीं मानता मैं आप लोगों को प्रियत दुराग्रही तो प्रेतम मानता हूं ऐसा भी बोल सकता कोई दुराग्रही ये दो प्रकार के लोग हैं शिष्य अथवा दुराग्रही मूढ़ मूड बुद्धि वालों में दोनों लेना है शिष्यों हो तो उसको समझाया जाएगा और वास्तव में दुराग्रही है तो साफ होगा तो उसको साफ मिलेगा अपने आप मिलेगा आपको देने की जरूरत नहीं है ज्ञानी से झूठा विवाद करने वालों का अभिशाप अपने आप मिल जाता नित विवाद जो करता है उसको गड्ढे में चला जाता है क्योंकि हम लोग जब बोल रहे हैं परिषद क्या बोल रहे शास्त्र क्या बोल रहा है हम अपने बुद्धि से कुछ नहीं बोल रहे हैं और शास्त्र को जो काट रहा है गलत बोल रहा है वो हमारे अभिशाप थोड़ी लगेगा उसको हम कोई अभिशाप थोड़े देंगे वो शास्त्र ही कहता है जो ब्रह्म का विरोध करता है उसको ब्रह्म ही नाश कर देता है जो अपने स्वरूप का ही विरोध करेगा फिर तो खुद का नाश तो होना ही है ये यहां पर शास्त्र से कह रहा है देखो आत्मा से अतिरिक्त वस्तुओं को प्रिय कहने वाले को विभाजन पूर्वक उत्तर देना चाहिए उसके लिए उन्हीं वादियों का विभाजन पूर्वक दिखा रहे हैं कौन कौन हो सकते हैं आप कहने वाले दो हो सकते हैं एक तो शिष्य दूसरा प्रतिवादी उन तस् उत्तरम वचो उनके जवाब जो है बोध कराना है शिष्य हो तो शाप देना है प्रतिवादी हो तो, तो हो क्रमात उन दोनों से क्रमशः उत्तर जो वचन जो देनी होगी वो बोधात्मक तो होगा शिष्य के प्रति शापात्मक तो होगा प्रतिवादी के प्रति उत्तराविधान प्रकार माह उत्तर कैसे देना चाहिए उसी प्रकार को बताने जा रहे हैं कसोत्तर विधि तय शिष्य प्रतिवाद संबंधीन शिष्य संबंधी अथवा प्रतिवादी संबंधी। तस्य वचनस्य उत्तरं उनके जो वचन का उत्तर पुण्यज वचंग उत्तरे वच प्रुतरूप वक्यम प्रत्युवाक्यक्रमेण कसा न जाये बोधशापो बोधरपापूपंच रूपं क्या प्रतिवन प्रधानमं सो अत्मं प्रिय ब्रूवाण ब्रूिया रोत्स्य समन्त श्रुति वाक्य पटे उसी में एक चार आठ बड़ा मंत्र है लंबा चौड़ा हो तो उसी में आया हुआ है मंत्र भाग में सा यो अन्यम सो ब्रुवाणम जो व्यक्ति अपनी आत्मा से अन्य को प्रिय कहता हुआ रहता हो उस ब्रुआ कथन करता हो उसके प्रति याद कहना चाहिए तुम्हारा प्रिय तुमको रुलाएगा ऐसा कर प्रियम रोस तो मेरे आपने अपने भिन्न वस्तु को प्रिय मानते हो एक, एक दिन तुमको वह प्रिय जरूर लाएगा प्रियम रोज इतना ही अभिशाप कहने पर भी हो जाएगा आगे आएगा वो भी मंत्र। स्वयं ब्रह्म उसको कर देता है स्वरूप ही उसको अपने जो आपने अपने स्वर्ग को त्याग देते स्वर्ग आपको क्यों त्याग रक्षा करेगा वो तो भी आपको छोड़ देगा प्रियत्म रोज दित्य एवं उत्तर वक्ति तत्वित प्रिय शिष्यो व्यक्ति विवेकता तत्वे उत्तर कहता है उत्तर व्यक्ति क्या त्वां प्रिया बस तुमको तुम्हारा प्रिय जरूर लाएगा ऐसा कह देता है और शिष्यो व्यक्ति विवेकता लेकिन शिष्य कहता है नहीं नहीं वो विवेक करता है और स्वतप्रिय दुष्टत्म शिष्यो व्यक्त पहले जिस चीज को प्रिय मानता था वह शिष्य विवेक करता है और समझता है उसमें दोष है दोष मिति दुष्टम मतलब बदमाश ऐसा तो नहीं करने के यहाँ पर दुष्टम दोषयुक्तम मित्र निश्चिन्ती दोषयुक्त है अरे हम इसको प्रिय मान रहे थे नहीं नए प्रिय होने कहने लायक नहीं है इससे भी मरण अनित आदि अनेकों दोष है वो दोषयुक्तता होकर उसको देखता है तो प्रियका हट जाएगा ये दोष दिखेगा तो प्रेत फटेगा ये तो मेरा की कबेरी की कहानी है दोष दिखाई दिया ना उसको पहले वो सोचा था पत्नी मेरा प्रियतमा है इस संसार में से बढ़कर कोई नहीं साधु आया फल दिया प्रसाद ने उसने अपनी पत्नी को दी ये सोचा कि मेरी पत्नी कि मेरा प्रिय है इस जो प्रसाद मिला है वो पत्नी को दिया और पत्नी ने गया किया उसकी प्रिय कोई और थी वो मंत्री को दिया मंत्री ने दासी को दिया दासी ने वापस राजा के पास पहुंचा दासी का प्रीत हम राजा तो राजा को पता चल इसका मतलब लापस लौटा इसका मतलब कहाँ का घूम है ये है? तो पता लगाया तो पता चल गया तब सोचा रहे जिसको समझता था वो मेरे को प्री नहीं समझती है। बेकार उसका पीछे चिन्ह लगा रहा हूँ तुरंत तो मैं राज्य छोड़ दिया राज्य विवेक शिष्य यही होता है दोष दिखता है दोष जैसे दिखेगा उसको वो प्रीत उसका त्याग लेता है तो उसे हो जाता है प्रेत कारण से मोह है और तो मोह हट गया मोह हट गया तो विरक्त हो गया किसी भी चीज में हो आपको वैराग जो ना है तो पहले उसके दोष दर्शन करना पड़ेगा तभी तो उसे हटेगा अस्थि भाती प्रियम नाम चक्म अस्ति इसमें आपको समस्या नहीं है है तो है ठीक है क्या दिक्कत है उपेक्षा हो सकता है भाती दिखाई भी दे तो भी उपेक्षा ठीक है दिखाई देना है कोई चीज है लेकिन प्रियम आ गया तो फंस गया अस्ति भाति नाम पंचकम और नाम उसके बाद जब प्रिय हो गया था उसको जानना चाहोगे इसका नाम क्या है ये क्या चीज है ये कैसा है ये कितने में मिलेगा ये कहां का बना हुआ है मेड इन इंग्लैंड मेड इन अमेरिका कहाँ का है सब जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में नाम अगर पूरी डिटेल पता लगाएंगे फिर उस रूप को अपनाएंगे उस आकार को अपना यही संसार चलता है इसे प्रियत्व के बिना आगे प्रवृत्ति नहीं होगी आप नाम क्यों जानना चाह रहे हो क्यों आप लोग प्रिय हो गया तो उसका नाम जानना डिटेल जानना चाह रहे क्यों जानना चाह रहे महात्मा को भक्त प्रिय होता है इसलिए महात्मा भक्तों को पूरा डिटेल पूछता है लेकिन क्यों पूछेगा हमें भक्त प्रिय नहीं है तो भक्तों का डिटेल क्यों पूछ ले वो अपने आप बता तो ठीक है नहीं तो जाओ आ गया है तो कहीं आते हैं जाते हैं नाम भी नहीं पता रहता कौन था जो लाया उसका नाम मालूम रहता है तो बस हो गया हाँ ठीक है आपके साथ आए वो अपने आप के जबरदस्ती कार्ड रखो महाराज अरे कितने का संभालेंगे <laughs> अरे चलो ठीक है तो इसलिए कहते है कि देखो सूक्त प्री के अंदर दो सुतता को देखता है कौन शिष्य और बोलता है कैसे देखता है वो विवेकता तत्वित शिष्य प्रतिवादी नौ उभ अपी तत्वित क्या करता है शिष्य को और प्रतिवादी दोनों को ये पहले डाल देता है देखो भाई जिसको तुम लोग प्रिय कह रहे हो वो तुम्हें रुलाएगा समझ लेना तो शिष्य थोड़ा विवेक करता है गुरुजी ने कह दिया जो तुम प्रिय मान रहे हो वो तुमको रुलाएगा तो तुम तो समझने लगेगा विवेक करेगा शिष्य विवेक करके उससे प्रेत हटा कर मोह भंग करेगा और विराज्ञी को प्राप्त करता है और जो मूड होता है प्रतिवादी वो नहीं माने आ रहे तो कहते रहे तो कहने अपने करना वो अपने उल्टा रास्ता रास्ते में उसको फिर रोना पड़ेगा ऐसे कोई रोना पड़ता है इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के लिए जवाब एक ही दिया गुरु ने शिष्य को भी और सूर्य क्या करते समान जवाब देखते परीक्षा शिष्य का विवेक है तुम तो विरक्त कराएगा नहीं तो वो भी बर्बाद हो जाएगा जाने दो तो। गुरु को किसी का प्रति महत्व तो है नहीं इसलिए शिष्य हो चाहे प्रतिभा जवाब दोनों पहले एक ही होगा तुम्हारा प्रिय तुमको और लाएगा। एक की वाज एक जवाब। जवाब के ने क्या, कि क्या किया शिष्य और प्रतिवादिन उत प्रति, दोनों के प्रति हे शिष्य हे प्रियवादी प्रियम तत्प्रेतम पुत्रादिपम स्वनाशिश नाशना वाम वा वक्ति ब्रवीति। दोनों को एक ही जवाब दिया शिष्य प्रतिवादी। प्रिय जो तेरा प्रतिवाद रोदी रोदयती वे अपने के द्वारा तुमको जरूर एक दिन जो है तुम शिष्य को तुम प्रतिवादी को रुलाएगा ही इस प्रकार से जवाब प्रतिवचन तत्व कहेगा इधर एक में एकमचन देखो साफ़ करें जवाब एक ही है शिष्य प्रतिवाद उत्तरम जात फिर भी उन दोनों के लिए एक ही जवाब कैसा हो गया है शिष्यम प्रति उत्तर तावत लेकिन शिष्य प्रति वही चीज क्या हो गया विवेक का कारण बन गया वही वाक्य एक ही वाक्य एक को बोध का कारण बन रहा है दूसरे को साप रूप बन रहा है वाक्य एक प्रयोग किया एकमे वी इत्यादि न शिष्य फिर भी दोनों के दोनों के प्रति वो बोधक जवाब बन गया है शिष्य के प्रति क्या हो गया वो बोधक जवाब बन गया है वही वाक्य यह बात तो साढ़े चार श्लोकों से वीक्षत तमहर्णश्तन चौष्ट वा ये आदेश शुरू करके अड़ष्त तक पूरे जन पैंसठ छष्ठ अड़षठ चार और ये आधा, साढ़ श्लोक साधश्लोक चतुष्ट प्रिये शिष्य स्वक्त प्रिय स्वेना पुत्राद प्रीतिषे विवेकतः वक्ष्यमाण दोष विचारेण दुष्ट वेती अवग्छति जैसे अंतर जिस दिया तुरंत तो सतर्क हो गया सतर्क होकर सोचता है जिसको मैं प्री समझता था स्वेना से और मेरे था ये पुत्र आदि रूपावस्तों प्रीति का विषय होते हैं उनके प्रति क्या करेगा विवेक से मैंने वक्षमान दोष विचारेण आगे कहे जाने वाले तीन श्लोकों के द्वारा कहे जाने वाले दोषों को विचार करके देखता है तब दुष्टत्व तब समझता है पितराल पुत्राली जिसको हमें प्री समझता था इसमें नहीं प्रकार के दोष है इनके प्राप्त होने पर दोष है न प्राप्त होने पर दोष है इनका ठीक रहने पर दोष है न ठीक रहने पर दोष है जीना ही दोष है मरना भी दोष है क्या करेंगे उसको ऐसे पुत्राली को पाल कर क्या दिमाग खाना करना जिनका जीना मरना बराबर क्योंकि हर तरीके से दोष दिखाएंगे हम पुत्र क्योंकि पुत्र के प्रति सब दुनिया में मोह है ना इसे पुत्र को मार देते ही खत्म कर पुत्र मोह खत्म कर दे सारा खत्म हो गया कहानी इसे शास्त्रों में पुत्र मोह को ही भंग करने के लिए बार बार, बार कही जाती है दोष विचार में दोष का विचार करने की पद्धति को दिखा रहे अलभ्यम तनय पितर क्लेश लब्ध गर्भप प्रसव नात ग्रह रोगा कुमारखता उपनीतृ्य विध्य अहश्च पंडित यूनश्च प्रदारादी दारिद्र्य कुटुबिन पित्रो दुःखस नास्तों धनी चिन्म्रिये से तदा दोस् यदि माता पिता और पति पत्नी हो गया शादी हो गई दो का बीच में पति पत्नी हो गए और बच्चा नहीं है तो दुखी है अलभ्य मानस तने पितराओ क्लेश सारा जिंदगी उनको क्लेश है पुत्र नहीं है पुत्र नहीं है पुत्र लब्धो भी प्राप्त भी हो जाए गर्भपात हो जाए तो मान गर्भिणी हो गई पत्नी और गर्भपात हो जाए हर चौथे महीने छठे महीने कभी आठवें महीने गिर जाए बच्चा मर जाए गर्भ नहीं तो भी दुखी नहीं प्राप्त हो तो दुखी गर्भ हुआ प्राप्त होने की संभावना बन गई और प्राप्त हो गया तो दुखी कि भी गिर पड़ा बच्चा अरे मान लो गर्भपात नहीं हुई तो प्रसवे बाध होते प्रसव दुख होता प्रसव से बाधित हुआ और आजकल तो हर बच्चा ऑपरेशन से पैदा हो रहा है ऑपरेशन कर देते डॉक्टर लोग काट छाट कर देते हैं खर्चा ही खर्चा है पैदा होने में खर्चा पहले खर्चा पैदा हुआ तो खर्चा खर्चा ही खर्चा है आगे भी देखो क्या हो रहा है जा तो सिर्फ जन्म हो गया उसे फिर एक प्रकार के बाल रोग रोगग्रस्त हो गया और झाड़ो नहीं ताबिज बांधो हर घर के गंधेरी कहानियां चलते रहते हैं देशों विदेश हो सब काम यही चलता है कोई ताबिज बांधता है कोई झड़वा देता है कोई कुछ करवा दे रहा है नहीं मिर्ची से झाड़ झाड़ू से झाड़ रहे हैं <laughs> क्या क्या होते रहता है ग्रह में भाई बेचा बच्चा है अब तो बुखार होता है तो समझे लोग नजर पड़ गया कहीं कुछ कहीं कहीं कुछ कहीं लाओ भाई मन करो कोई कोई और पुरानी आएगी कोई कोई झाड़े इधर से संसार ही ऐसा है परेशान तो आदमी चलो इधर बड़ा हो गया बच्चा बन गया मूर्ख चुबार चो मुर्खदा पढ़ नहीं तो मूर्खता है मूर्ख बना रहता है अम्मा ने पीते भी करा दिया, पढ़ाई भेज दी स्कूल में अब इधम तो फेल हो गया तो क्या फायदा तो भी बेकार गया बच्चा मान ने पढ़ लेके लिया बाप को पंडित पंडित हो गया उल्टा बोलने लग जाता है अनुद्धत हो गया ना वो अम्मान ने शादी नहीं हुई तब मुसीबत शादी हुई आई बहु परेशान करी वो मुसीबत कब तक कम पूरा है। और जवानी में कंट्रोल क्या करे खर्च मांग मांग के दुर दुर है, पूरे कुटुंबियों को अतवा जो पत्नी मिली उसके घर वाले कुटो दरिद्र है वो धन मांगते फिर परेशान करें साला मांगता है साली मांगती है नहीं तो होता है ना हर घर में साला साली तो परेशान करते घर तो को फोड़ देते हैं इस चक्कर में दुख से नाश्च्यंत हो इस प्रकार से पिता के दुख कोई अंत है ही नहीं पिता माता दुख का और अंत धनी भी हो जाए बेटा एक दिन मरना तो भरियत है दादा जब तो कमा के धनी होकर माँ बाप को सुख देने के लायक हुआ उसे पहले माँ बाप की मौत आ गई फायदा क्या पढ़ाया लिखाया बढ़ाया बनाया और पैसा कमा के कुछ होने वाला हो हुआ आप कार बिठा के ले जाने से पहले आप मर ही गए तो क्या फायदा वो कार खरीदेगा आप सोच रहे हैं हमारे बेटे बस कार हो जाए और कार में हम लोग घूमेंगे यात्रा करेंगे और कार में जिस दिन उस दिन तुम रास्ता ले गए उसी कार में तो वह फायदा हो गया रास्ता ले गए मर गया फिर मुर्दा कार में आएगा यात्रा कहा जाए तर सारी दुनिया में जो है जिंदगी भर यू ही चला जाता है लोग फिर भी आशा बांधे बैठे अब ये विचार करके देखता है शिष्य उसको पुत्र सारी चीजों से प्रीति भाव हट जाता है मोह भंग हो जाता है विवेक जागृत हो जाता है एवं पुत्र गोष की पुत्र में दिखाए जैसे वैसा नहीं सभी में समझ लेना दारादि सर्व से दोष पत्नी आदि सारे विषयों में दोषों को इसी तरह से ज्ञान देना चाहिए दोष को प्रसन्न कर दिया गया है यहाँ एवं विच्छ निश्चित एवं विच्छ इस प्रकार से पुत्र में विवेचन करने के पश्चात पुत्र में प्रीति को त्याग करके अपने स्वर्बुद्ध आत्मा को ही निश्चित्य करके उस आत्मा अपने परमा प्रति निश्चित परिवार जाते इस प्रकार से पुत्राद विषय समूह में विवेचन करके विद्यमान दोषां विभच्य ज्ञाप्य दोषों को अलग अलग करके सुस्पष्ट जान गया समझ गया इसमें कोई सार नहीं है ऐसा ही सारे सारे सम्यक सारे समझते हैं लोग ये लेकिन वास्तव में निस्सार है इसे कोई सार नहीं बकवास है ये, ये, ये विचित्र है, है, है ना सब शब्द भी दुनिया में उल्टा रखे चांद बूझ करके बुक बनाने के लिए इसे पहले नाम रख देते निस्सार इसका नाम निस्सार रख देते तो कोई इसके और जाता भी नहीं था इन नाम रखे संसार पीछे पड़ेंगे समय सारे इसे मौज शब्द हैं मौजूद रूपों में दुख दुख का वह कहा है दुख तीसरे <laughs> कर नाम से उल्टा रख दिया लोगों ने ताकि आपको पता न विवेक ना ये ये हो ये विवेक हो जाएगा नहीं तो पहले दे बता दें मिथ्या नाम ये दे ये मिथ्या तो फिर ये दे मिथ्या है जिसका क्या किसे पढ़ना छोड़ो भाई ये किसी लड़की का नाम मिथ्या होती है कभी लड़की का नाम मिथ्या रख दो झूठी नाम रख दो <laughs> <laughs> मिथ्या माया माया नाम तो रख देते फिर भी और तो, मायावती ना माया, माया नाम तो रख देते माया को लेते हैं पता है धन देने वाली माया मैं ठगू ऐसा नहीं माया का रखते कभी ऐसे नहीं होता है झूठा नहीं नहीं। लड़की को झूठी नाम नहीं रखते कोई बलगुलटा अच्छा अच्छा नाम रखेंगे आदमी फंस जाए राजलक्ष्मी अंड शादी करेंगे तो राधा जैसे हो जाऊंगा राजलक्ष्मी घर में आ रही है ना तो खूब लक्ष्मी लाएगी तो राज लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करेगा तू मूर्ख है नाम ही है वो ऐसे सुंदर नाम रख देते हैं लड़कों का भी नाम देते कितना विष्णु महो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण दरिद्र नारायण है, ना। नार है, ना। नार है ना। नाम रखते लक्ष्मी नारायण ऐसे सब उल्टा उल्टा नाम रखते है लोगों मूर्ख बनाने के वास्तविक नाम रख दो दरिद्र पापी नाम रख ऐसे जन्म लिया नाम कोई नहीं पापी कर ऐसा नाम तो नहीं करते। यही तो दिक्कत है। तो अच्छा ऐसा नाम रख देते सभी का। किसकी नहीं होती <laughs> सब सब मुक्त हो हो जाते, सब हो जाते ज्ञानी <laughs> और क्या? <laughs> सब का नाम ही रखना चाहिए hmm? ऐसे होता ऐसे नाम रख देते तो ठीक रहता गड़बड़ानंद महा बदमाश ऐसा नाम रख दो सब धूर्त ऐसे किसी नाम नहीं होता धूर्त नाम किसी का नहीं होता पहले ही नाम रख देना सकते। <laughs> नाम है। है। बढ़िया, बढ़िया ये पहले बड़ा पता क्या लगेगा पहले ही नाम रख दो कोई शादी ना करे उस मेहनत ठीक करता हूँ पहले नाम देना सकते। पहले देना पुलिसकान होता बांझोटा नाम नाम नहीं तभी कोई देखे भी उस तरफ नाम तो क्या देखे कोई चुड़ैल चुड़ पिशाचिनी भूतनी है नाम हो, तो भी पैदा तो तो तो तो डालने के, के लिए प्रीति जगाने के लिए सुंदर सुंदर नाम चुन चुन के रखते नाम से क्या पता लगता आदमी लेकिन फिर भी नाम को चुनते ना आजकल तो ऐसा निकल रहा है कि पेपर एडवर्टाइजमेंट पहले से हो जाता है लड़की वाले एडवाइस में अमुक नाम का लड़का ही हमको चाहिए उस नाम के लड़के से ही शादी करना चाहिए वो लड़की को नाम पसंद वो लड़का ना उस नाम, के लड़का नाम तो ना का लड़का होना चाहिए आप और शब्दों का महत्व सारे संसार में तो इन्हीं शब्दों का है आपके अंदर पुरुष शब्द आ गया यही तो उसका महत्व है सबसे न्यून नाराज हो रहे हैं आपको नाराज क्यों हो रहे कोई रही आपसे जाए प्रसन्न रहोगे नहीं रह सकते कभी क्यों प्रसन्न नहीं होंगे आप उससे शब्द तो है बोला किसी ने <laughs> उससे तो नहीं मानने को तैयार है शब्द तो बोला वो तो तुरंत लग जाता है हृदय में इंजेक्शन डायरेक्ट इंजेक्शन हृदय को लगता है वो। तो ये सोच में आया ना? हाँ। वैसे तो ये तो कर रहे है। इसे विवेक करना पड़ता है ना ऐसे दोष देखो अपने को पुरुष मानना ही तो सबसे बड़ा अपराध सारा मनुष्य अपने आप हम मानगे ये सब ग्रसित है घर में झड़ा हुआ है ये निकले तो हम ब्रह्मास्त्र कहां अनुभव में आना है इसे निकालने के लिए विवेक तो दोष दिखा रहे हैं इसे कहते दोषा ने प्रीतम क्या करेगा उनको त्याग देगा त्यार क्या करके निजात्मी साक्षी साक्षी है उसे परम निर्दीप प्रेम को निश्चय करके तम प्रत्यत्मा अपनी स्वरूप आत्मा को अहर चंद सर्वदा विक्ष देरंतर उसका अनुसंधान करता है प्रियम तमाम रोचित प्रतिवादिन प्रति साप रूपत्व प्रकटित अब उसको और विस्तार करते हैं जो प्रतिवादी है उसके लिए यही जवाब साप रूप हो गया ये जो वाक्य है वो इसका विषाद कैसा हो गया तो साप रूपत्व प्रकटित करते हैं आग्रह ब्रह्म विद्वेश बहु योग आग्रह दुराग्रह आदमी के अंदर पूर्वाग्रह दुराग्रह दोनों ही खतरनाक चीजें पूर्वाग्रह है कि पहले से आपने कोई सिद्धांत जो को बिठा लिया तो आप सच्चाई सामने आने पर स्वीकार नहीं करेंगे ये तो पूर्वाग्रह और दुराग्रह समझ में अगला ठीक बोल रहा है लेकिन फिर भी जबरदस्त को काटने वो दुराग्रह ही है। उसके साथ सिद्धांत तो जान लिया हम गलत है विचार गलत है अगला जो बिल्कुल ठीक बोल रहा फिर भी उसको काटता है। वो दुराग्रही है है है है पूर्वाग्रही पूर्वाग्रही तो नहीं नहीं करता करता जो जो कह रहा मैं मेरा अंदर मन में वही ठीक अगले का बात की कोशिश वो दोनों को आग्रह और तीसरा आदमी नास्तिक लोग आत्मा को मानना नहीं चाहते नित्य कोई आत्मा को, आत्म को मानना नहीं चाहते आत्मा का विरोधी है लोग हैं एक से। जब ब्रह्म विद्वेश तो चाहते अर्थात पुत्र आदि उस पक्ष को त्यागना चाहते ऐसे वादी उन वादियों को नरक प्रोक्ता वादी कभी दो भाग कर दिया ना इसलिए आग्रह वाले और ब्रह्म द्वेश पूर्वाग्रह वाले और दुराग्रह वाले तीन प्रकार के होते वादी इन तीनों को क्या मिलेगा नरक मिलता है शास्त्र कहता है हम लोग नहीं कह रहे बोलते शास्त्रोक् दोष बहु योनि और दोष यह अनेक योनियों में इनको भटक भटक भटक भटक के अनेक में पड़ता है। आग्रह आग्रह पुत्रादि के कारण से भी अमेलो उत्तम विघटिश्यामी क्या है इसे को कर रहा है मैं इसका खंडन करके रहूंगा ये जो आत्मा परमात्मा बोल रहा है ऐसा आपको खंडन करूंगा ऐसे होते हैं कुछ लोगों का स्वभाव होता है आप कुछ भी बोलो वो खंडन करना ही और शास्त्र में सारी चीजें तो ही है कुंग लगा देगा प्रसंग, कुछ प्रसंग करके उल्टा पलटा करके खंडन वंडन कर तो देगा ग्रह है ना वो मानने को तैयार नहीं होते ऐसे लोग क्या होते हैं उनके एक ही सिद्धांत धाने उत्तम विघट इसने जो कहा है उसको मैंने खंडन करना है बस यही निर्णय रहता उनका पक्ष प्रियम अप्रत्यजता इस पक्ष रूपाच्च इस कारण से भी वे अपने पक्ष क्या अपना पक्ष है पुत्रादियों को प्रत्युमा कथन करने वाले वे अपने उस सिद्धांत को अप्रत्यजित न त्यागता हुआ प्रतिवादी लो प्राप्ति ही ऐसे उस प्रतिवादियों को नरक की प्राप्ति हो जाती है तथा बहु योनिषु स्त्रिषु अनेकेशनमसो बहुत योनियों में केवल नर्क में जाएगा जनि वहां से लौट के मनुष्य नहीं बनेगा वो आदमी अनेक तीर्यनियों में भटकते जाएगा अनेक दोष, पुत्र भारदि इष्ट वियोग अनिष्ट प्राप्त रूप प्रोक्ता क्या होगा उन हल हरित योनियों में उसको अपने इष्ट का वियोग होगा अनिष्ट की प्राप्ति होती रहेगी प्रियमता मृतता ज्ञान नीति शेषा जब कोई ज्ञानी कह दे तुम्हारा प्रिय तुमको रुलाएगा वो उसका प्रिय उसको एक जन्म में इस जन्म ही नहीं अनेकों जन्मों तक रुलाते रह जाएगा इतना बड़ा काम हो जाता है इसीलिए कभी भ्रमता के साथ श्रुति विरुद्ध स्मृति विरुद्ध कोई बात कभी लड़ना विरोध नहीं करना चाहिए ज्ञान से एक वार्स प्रति उपदेश रूपत्तम वादन प्रति शापत्तम चेति विरुद्धम रूप द्वयम खत्म घटता ज्ञानी एक ही बात कहा प्रियम एक के उपदेशात्मक हो गया दूसरे पे सापात्मक कैसा हो गया ज्ञानी ना वाक्य से ज्ञान के एक वाक्य वह शिष्य के प्रति उपदेश रूप हो गया वादी के प्रति साप रूप हो गया ऐसा कैसे हो सकता है एक वाक्य दो विरुद्ध फल को कैसे प्रदान कर सकता इत्या उत्तर प्रदा ईश्वर रूपये उत्तर जो दे रहा है ज्ञानी साक्षात ब्रह्म है वो है तस्य पर एक वाक्य उसके अभिप्राय पर निर्भर है यदि तदुत्पाद्या और इसमें हम जो कह रहे हैं कभी श्रोति प्रमाण है वही एक चार आठ प्रगण ने क्या उसी मंत्र में बाकी ईश्वर तथा समन वाक्य से तात्म समाक्य के तात्पर्य आ रही ब्रह्मविद्रह्मतम तत्त तथा तिष्य प्रतिवादिनो ब्रह्मवेद्ता ब्रह्म रूप होने के नाते उसको ईश्वर कर गए तेन वर्णितम उस श्रुति के द्वारा वर्णन किया गया है जो जो जिस जिसके लिए जैसा जैसा उसके अभिप्राय से प्रकट हो जाता है तथे व्यात वैसा ही हो जाएगा बोले ना बोले उनके मन में अभिप्राय आ जाए तो भी असर कर जाता है। इसे कहते तथिव्यात कृत्य हु कृत्य स्मृतिकार कहते हैं गुरुओं से तुम कह कर भी कहा देता है उसके तो कहना ही क्या इसलिए उनसे तो ऐसे बात कभी कर करना ही नहीं बात बात तो करना है तो दूर की बात है और लोग ऐसे कर जाते उल्टा उल्टा काम कर जाते अब पता नहीं उनका क्या होगा छात्र कहता है कि उनके साथ कभी नहीं करना चाहिए न जान के ना अनजान के भी कोशिश करो कि भाई अपने से कोई गलती ना नहीं पटरी बैठरी ठीक है जितना उनसे मिल गया मिल गया बाकी छुट्टी अन्य तरह चले जाए विवाद नहीं करना पीठ के पे से छी मारनी बाहर जगह उनको बदनाम कर रहे हैं उल्टा से बकवास कर रहे हैं ठीक है अपने जब है आपके जब रात है जितना आपका प्रारंभ में जितना उनसे पाना तो न पा लिया और आगे आपके पाना संभव नहीं था आपके प्रारंभ में नहीं था समझो अपने पर दोष दो उनको दोष नहीं दे उनमें दोष नहीं देगा इस अपने प्रार्थ हमें अलाउ नहीं किया उनसे और ज्ञान पाने का इसमें को से जाना पड़ रहा है तो ठीक है जाओ दूसरे से पढ़ो लेकिन लोग ये नहीं देखते बस अपने तो अंदर अपने आपको समझको सही हूँ गुरु जी कर पढ़े गुरु में दोष देखते हैं आचार्यों में दोष देखते हैं स्कूल में स्कूल का टीचर में दोष देखना बच्चे का अधिकार नहीं है बच्चा है कि तुम पढ़ो ढंग से टीचर का दोष है भी पहले भी आ चुका है दोष होने पर भी उसको प्रकट नहीं करना है किसी मालूम भी हो जाए ये दोष इनमें है ये कमी इनमें है तो प्रकट नहीं करना है ये तो छिपाने की कोशिश करो इसमें तो विवेक चौड़ामी में उपदेशास्त्री में ग्रंथ संग्राच तो बहुत बोलते हैं इन विषयों में तो लोगों को ज्ञान के न पचने का कारण क्या है कहीं न कहीं ये दोष उसके अंदर अधिकतर लोगों में दोष होता है सरस्वती स्त्रोत्र में क्या सबसे पहले गुरुशापाप है कि ना शब्देगा क्योंकि वो कहें नहीं है उनको साफ जो जवाब देंगे या फेंक देंगे कुछ नहीं उनको कहें कुछ ने आगे, आगे मंत्र देंगे जो अन्यत्र अन्य क्या करके आत्म तो उसके आगे वाले में स्व से ने जब ग्रहण करते हैं ना ब्रह्म भिन्नत्व ना उसको ब्रह्म ही परास्त कर देता है ऐसा मंत्र है वहां पर पराध करके चलो आगे जाएगा देखेंगे जब आएगा बता इसलिए कहते हैं ब्रह्मरूपत्वाद् इसलिए शिष्य प्रतिदिन के प्रति एक ही वाक्य एक किले उपदेशात्मक हो गया एक किले शापात्मक हो गया यद सब्मे ब्रह्मस्वरूपता से ईश्वरत्मस्ती है अतः तेन इं शिष्या प्रति अनिष्ट का कथम कर देता है प्रतिवादी ज्ञानी तिष्य प्रतिनो तस् यिष्य यति शिष्ये ज्ञाकेक प्रति प्रति मुनक सैदनिष्ट वश्यम भवि इष्ट अष्ट अवश्य होता है व्यतिकमुखेन उत अन्वयमुखे प्रति व्यतिकम मुखश्धा और आप अनुमुख से प्रतिपान करने वाला उसी मंत्र का अगला हिस्से को उठा रहे आपका उपासना करनी चाहिए वह यह जो आत्मा को प्रियना करता है उसकी संसार में भी उसका प्रिय जो लौकिक प्रिय वस्तु है उसके साथ उसका व्योग भी नहीं होगा यह संसार अश्य प्रियम प्रमायुक नुक्त तो नहीं हो पाएगा ये सामनवाक्यम वर्त पढ़ कई बात देखने जिंदा है घटना ये सामनवाक्यम वर्त पटति यस्तु साक्षर से प्रियतम कस प्रेसात्मा कदाचन यस्तु साक्षर जो साक्षर आत्मा तो सर्वोत्तम तो तो सेवन करता करता करता है करता है है है है ध्यान चिंतन मनन तस्य असो आत्मा आत्मा उसके लिए वह प्रियतम उसकी खुद की जो है। तो क्या करती कदाचन उसको नाश कभी होगा ही नहीं तू शब्द उत्तम वैलक्षण से अनात्म प्रियवादी अन्यो यह शिष्य अनात्मा तो प्रेम वाला जो जो दूसरा है जो है, शिष्य के उस शिष्यादि का प्रयान प्रियमतो असौ आत्मा प्रियो अभिमत आत्मा है प्रतिवादी मतलब प्रतिवादी का अभिमत प्रियम न कदाचित प्रतिवादी के अभिमत प्रिय के समान इस वक्त विनाश नहीं होता किंतु सदा आनंद रूपासन अवभाषित करते है सदा आनंद रूप करके अवभाषित होते रहता है इतम आत्मा परप्रेमास्पद हेतु प्रसाद इधानी फलितंबा इस प्रकार से आत्मा की पर का कथन करके प्रसाद प्रसिद्ध करके फलितंबा अब उस फलिता कथन करने जा पर प्रेमास्पद्व परमानंद सुखवृद्धि प्रीतिवृद्ध सार्वभौमादिशुश्रुता परेमास्पद पर हेतु तो है आत्मा परमांद रूप क्यों परेमस्पद पर इस नृतीया तृतीय पंचमे हेतु होता है परमानंद साध्य ये कैसे हुआ तो परमानंद रूप है ये कैसे निर्णय लिया आपने क्योंकि संसार में ये देखा गया दे क्या प्रीति वृद्ध हो सुख वृद्धि प्रीति वृद्ध सुख वृद्धि जैसे जैसे आपके ज्ञान के कारण से अपने आत्मा के प्रति प्यार प्रेम बढ़ेगा संसार के प्रति प्रेम घटेगा तो आपके अंदर क्या होता है सुख भी बढ़ता है इसको शास्त्र में क्या किया आनंद नीमांस ने समझाया परिषद वृद्धान परिषद दो जगह पर आनंदी आया है सारा संसार का जो राजा है सारा सुख है यौवन है सुंदर पत्नी है सब कुछ धन दौलत है सारा अच्छी संपन्न व्यक्ति सार्वज राज दिया उसको जो आनंद होगा उसको जो आनंद हो रहा होगा वो आनंद का नाम एक मानुष आनंद और हम लोग जो कर रहे हैं मानुष आनंद का एक बूंद है सर्वसुख संपन्न कहा है हम हाँ, आज जो अनुभव करता है एक मानसानंद का एक बूंद के बराबर भी जिसको में वर्णन किया पूरी पृथ्वी का राजा होगा या तो बूढ़े प्रधानमंत्री बनते जवान तो बनता है नहीं और पूरे दुनिया के एक राजा तो ही होता ही नहीं आज कहा सब सारा संपन्नता होते हुए और पृथ्वी पर क्या है जिस प्रति राजा है उस प्रति कहीं भी कोई समस्या नहीं किसी प्रकार हो रहा है भूकंप आ रहा बाढ़ हो रही कुछ हो रहा है, तूफान उठ रहा है कुछ नहीं सब बढ़िया फसल समय समय पर जो ऋतु ऋतु के अनुसार ऋतु के अनुसार जो जो समय जैसे चलना चाहिए वैसे सब कुछ चल रहा है और न अंदर न बार कहीं कोई शत्रु भी नहीं ऐसा जो सार्वभौम विवे सार्वभौमा दिशु सार्वभौम राजा प्रीति का वृद्धि से सुख वृद्धि श्रुता और उसके पराकाष्ठ ही प्रीति की पराकाष्ठा ब्रह्म में अरे सुख की पराकाष्ठा भी ब्रह्म ही होगा अत्र प्रयोग यहां पर अनुमान प्रक्रिया जब आत्मा परमानंद रूप नृतिशीय प्रेम विषेत्र आत्मा कैसा है परमान रूप निर्देश प्रेम का विषय होने से यह परमंद रूप न यथा की अनुमान हो सकता है और क्योंकि आप परम दूसरा कोई दूसरा ही निर्दान कहां से बनाएंगे परम प्रेमास्पदे तो आत्म पर साधने सामर्थ्य द्योतना प्रीति वृद्ध सुखवृद्धि उस व्याप्ति में इस हेतु में इस चीज की सामर्थ्य है इस को सिद्ध करने का इसको दिखाने के लिए वो अनगनी मानसा है जिस, जिस प्रीति बढ़ता है उसे सुख भी बढ़ता है आत्मा के प्रति प्रीति बढ़ने का मतलब क्या ज्ञान का बढ़ना आत्मा के प्रति प्रीति बढ़ने का मतलब ज्ञान का बढ़ना जितने ज्ञान आपका बढ़ते जाता है आपका प्रति प्रेम जागृत होता है और जगत के प्रति प्रेम मिट जाता है जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे स्वरूप के प्रति प्रेम बढ़ता है इसलिए आनंद का जाता है जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है उतने आपके मन में प्रसन्नता प्रीति बढ़ती है उतने सुख भी बढ़ते जाता है वही सामर्थ्य दिखाने के कहाँ पर सुखवृद्धि प्रीतिवृत्त हो यथा सार्वज हिरण्य गर्भाविशेषेश हिरण्य गर्भ सारे पदों को पद विशेषों को गिनाया में वर्णन किया गया है अगर प्रीति निर्देश सत्य आनंद निर्देश अवगंतुम शक्य इति प्रीति का निर्देशित्व के साथ साथ आनंद का भी निर्देशता उस ब्रह्म में है यह निश्चय हो जाता है यदि परमा आनंद रूपता है तो हर एक वृत्ति में आनंद का भान क्यों नहीं होता जैसे प्रत्येक वृत्ति के साथ आप बोल रहे चेतनता का भान हो रहा है चेतनता के कारण से बुद्धि का विषय में जो भी है उसको प्रकाशन हो रहा है बुद्धि में जो प्रतिम्ब पड़ा चैतन्य का उसी वजह से तो विषय का प्रकाशन हुआ तो चैतन्य का प्रतिम्ब पड़ रहा है आनंद का से सुंदर पूर्व पक्ष यदि परमान रूप है कि जो कहा उचित नहीं है अनुपन्न क्यों तथा सभी यदि वाक्य में आनंद रूप है तो चैतन्य से स्वूत आनंद जैसा आत्मा का स्वर्भूता चैतन्य है उसी प्रकार से यदि आत्मा का सर्वता आनंद भी होता तो सर्वाशु अनुवृत्ति सकल बुद्धि वृत्तियों में उस आनंद की भी अनुवर्तन होना चाहिए यह प्रसत्य हो जाएगी दिशा कैतन्युगम चास्व आत्मन धीवृत्ति अनुवर्तित चिती वृत्तिस्वर्तेत सर्वास्वित यहाँ सर्वास वृद्धिवृत्ति वर्द तथाइदमी आनंदमी चैतन्य के समान साम सुखी उच्चिदात्मा का स्वभाव तो। चैतन्यवत्खम चिदात्मना, अस्व चिदात्मना, स्वभावे शो चित तथा सर्वाशो धीवृत्तिषो चित तथा अनुवर्तित श्लोक है सिद्धांत कहता है कोई जरूरी नहीं है अब कमरे में प्रकाश आ रहा है ना यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा कि नहीं आ रहा है गर्मी आ रही है नहीं आ रही, नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही यद्य सूर्य का स्वभाव दोनों है ना उष्ण और यदि प्रकाश उष्ण भी आ जाता गर्मी का दिन तो कहा बैठते आप फिर मर जाता आदमी अभी घर के अंदर प्रकाश आता है सूर्य का गर्मी नहीं आती ना तो गर्मी का दिन ए सी लगा लग गर्मी अंदर घुसी जाएगा तो फायदा क्या होगा आदमी का मुश्किल हो जाएगा जीना यही तो विशेषद्धा है यद्यपि सूर्य का प्रकाशता और उष्णता दोनों स्वभाव है स्वरूपगत है फिर भी प्रकाश और उष्णता दोनों बाहर है केवल प्रकाश है उष्णता नहीं है और कहीं केवल उष्णता होगी प्रकाश नहीं होगा ऐसे भी कहीं होगा यह क्या अनुभव हो रहा है ना हमें तो ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि अनुभव हो रहा है इन प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा और कहा नहीं यहीं पर ले लो ना जब बादल लाल घेर जाए प्रकाश बंद हो गया सूर्य का गर्मी तो रहेगी ना नहीं रहेगी पसीना छूट रहा क्योंकि प्रकाश अभाव में क्यों भी देखने को मिलता है उष्टाभाव में क्यों प्रकाश भी देखने को मिलता है और उभय भी में में चैतन्य और आनंद दोनों ही है और वहां पर क्या हो रहा है स्वर में केवल चैतन्य जागृत में केवल चैतन्य आनंद नहीं है इसलिए कहते कि देखो कि चिदानंद और उभर चित्ता एव अनुवृत्ति त्मस्वरूपत् वृत्तिशी चित अनु अनु नान से दृष्टान स्वरूप में हो इन वृत्तियों में चैतन्य कई अनुवृत्ति होती है आनंद का नहीं इसको को अवस्टम्भ करता, करता हुआ आधारित करता हुआ जवाब परिहार देते हैं दीपस्त प्रभाव गृह व्याप्र नोस्तता त चित्ती रेवा नहीं हो सकता ऐसे दीप पुष्ट और प्रकाश उभय रूपा होता है दीपक इन कमरे में प्रकाश फैलता है उस दीपक से गर्मी फैलता नहीं दीप तस्य प्रभा गृहे व्यापन होती न उष्णता ठीक उसे तद्य चित्ते अनुवर्तनम न आनंदस्य से चैतन्य का ही अनुवृत्ति होता है जागृत स्वप्न काल में आनंद का नहीं यथोष प्रकाशात्मक से दीप से प्रकाश एवं ग्रहा अनुगछति न उष्णता जिस तरह उष्ण प्रकाशात्मक दीप का प्रकाश ही घर के भीतर अनुगमन करता है उष्टता नहीं एवं चैतन्य सेव अनुवृत्तिर न आनंद से इसलिए चैतनिक होती है आनंद का नहीं है इस प्रकार समझना चाहिए